लेसन थ्री पेज नंबर ट्वेंटी नाइन लड़का लड़के लड़के लड़कों कमरा पैसा कुत्ता रास्ता पेज नंबर थर्टी घर घर घर घरों नाम दोस्त अखबार आदमी हिंदू कुआं कुआं कुएं कुएं कुओं चाचा चाचा चाचा चाचा चाचाओं आदमियों हिंदुओं लड़के लड़कों पेज नंबर थर्टी वन लड़की लड़कियां, लड़की लड़कियों नदी गाड़ी, खुशी खिड़की चिड़िया, चिड़िया चिड़िया चिड़िया चिड़ियों डिबिया मेज मेजें मेज मेजों दुकान गाय कमीज किताब भाषा पेज नंबर थर्टी टू स्थिति स्थिति स्थिति स्थितियाँ स्थितियों माता माता माता माताएँ माताओं लड़की लड़कियों अच्छा अच्छी अच्छे अच्छी अच्छे अच्छी अच्छे अच्छी पेज नंबर थर्टी थ्री दाया दाया दाएं, दाएँ ठीक खुश सुंदर खराब चतुर बढ़िया जिंदा पैदा ज्यादा सालाना रोज़ाना शर्मिंदा यह मछली जिंदा है यह चीज बढ़िया है यह अच्छा लड़का है वे अच्छे लड़के हैं अच्छे कमरे में वह लड़का अच्छा है वे लड़के अच्छे हैं गोपाल ने रामदास को मोटा समझा गोपाल को सीता सुंदर लगी पेज नंबर थर्टी फोर चलता चलता चलती चलते चलती चलते चलती चलते चलती चला चला चली चले चली चले चली चले चली, चली, चले, चली, चली. पेज नंबर थर्टी फाइव चलता हुआ चला हुआ चलता हुआ चलते हुए चलती हुई चलता चलती चलते चलती ओब्लिक चलती चला चली चले चली ओब्लिक चली चलती चली पेज नंबर थर्टी सिक्स चलता चलता चलती चलते चलती चलते चलतियाँ चलतो चलती चलता हुआ चला हुआ चलता हुआ, चलता हुआ चलता हुआ चलती हुई चलते हुए चलती हुई चलते हुए चलती हुई या चलते हुओं चलती हुईयों पेज नंबर थर्टी सेवन मैं हम तू तुम आप यह है वह है ये, वे, मुझ हम तुझ तुम आप इस उस, इन उन मुझे हमें तुझे तुम्हें आपको इसे उसे इन्हें उन्हें मेरा हमारा तेरा तुम्हारा आपका इसका उसका इनका उनका मेरा मेरे मेरी पेज नंबर फोर्टी वन अखबार अनेक इसलिए कमीज़ कुआं कौन खुला गाड़ी चलना चिड़िया छोटा ज्यादा टेलीफोन डिबिया दादा दुकान दोस्त नया पर पैदा बंद बढ़िया बाकी ब्लैकबक्स भी मछली मैदान अच्छा आदमी कमरा किताब कुर्सी खिड़की खुशी गाय चाचा चीज जिंदा टीबी ठीक दाता, दाया देवता नदी नाम पुराना पैसा बड़ा बहुत बात भाषा मंदिर मैं राजा पेज नंबर फोर्टी टू रास्ता शर्मिंदा सबसे सालाना हिंदू रोजाना सब समुद्र स्थिति